श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड छब्बीसवां अध्याय किमपुरुष वर्ष के रंगवल्लीपुर में किम पुरुषों द्वारा हरिचरित्र का गान वहाँ के राजा द्वारा भेंट पाकर यादव सेना का आगे जाना मार्ग में अजगर रूपधारी साप भ्रष्ट गंधर्व का उद्धार वसंत तिलका पुरी के राजा श्रृंगार तिलक को पराजित करके प्रद्युम्न का हरिवर्ष के लिए प्रस्थान श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर प्रद्युम्न दिव्य वृक्षों और दिव्य लताओं से व्याप्त तथा सहस्त्र दल कमलों से अलंकृत सरोवरों द्वारा सुशोभित दूसरे दूसरे देशों की ओर गए प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न स्व अक्षणवी सेना के साथ यक्षों द्वारा बताए हुए मार्ग से किमपुरुष वर्ष में गए वहाँ हेमकूटगिरी की थराई में रंगवल्लीपुर है वहाँ के निवासी किमपुरुष संबरारी प्रद्युम्न के सुनते हुए कह रहे थे किम्पुरुष कहते थे अहो पुरियों में श्रेष्ठ मथुरापुरी अत्यंत धन्य है जिसमें साक्षात परमेश्वर हरि ने अवतार लिया है अहो यदकुल सदा ही परम धन्य है जिसमें समस्त ब्रह्मांड के पालक श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ है सूरपुत्र बसदेव का वह निवास मंदिर भी धन्य है जिसे गोलोकनाथ ने अपनी उपस्थिति से अत्यंत मनोहर बना दिया है देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ वह माथुर मंडल धन्य है जहाँ माधव विचरते हैं वह मनोहर महावन धन्यातिधन्य है जहाँ शिशुरूपधारी श्रीहरि अपने जन्म स्थान को छोड़कर गए जहाँ शिशु बलराम के साथ श्री कृष्ण विचरे हैं और उनके दुधमुहे बालक रूप का माता यशोदा ने सुंदर ढंग से लालन पालन किया है पराग परमात्मा श्री कृष्ण के चरणार बिंदों के पावन पराग से विराजित श्री वृंदावन अत्यंत पुण्यतम तीर्थ है जहाँ गोप बालों और बलराम जी के साथ गोवे चराते हुए साक्षास्त्री हरि विचरे हैं जिस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के साथ दान लीला मान लीला तथा रात लीला करते हुए विचरे हैं उसके भी पवित्र यश का तीनों लोकों के लोग गान करते हैं अहो वृजानुनंदिनी लीलावती श्री राधा जो अपने गोलोक धाम में शोभा पाती हैं परम धन्य है जिन्होंने भ्रमरों के गुंजार से व्याप्त कालिंदी तटवर्ती वन में श्री कृष्ण के साथ विहार किया है अहो कालिंद नंदिनी यमुना भी धन्य है जो भगवान श्रीकृष्ण के बाएँ कंधे से प्रकट हुई है उनके तट पर भ्रमरों की ध्वनि से व्याप्त जो वंशीवट है उसके तथा उसके निकटवर्ती यमुना जल के स्पर्श से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है जिसका प्रादुर्भाव भगवान श्रीकृष्ण के वक्षस्थल से हुआ है तथा जिसके दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता वह उत्कृष्ट गिरिन्द्र राजराज गोवर्धन व्रजमंडल में विराजमान है अहो वैकुंठ लीला की अधिकारिणी कुशस्थली नाम वाली मनोहरपुरी धन्याति धन्य है जो आकाश में विद्युन्मंडल थे मेघमाला की भांति भूतल पर यादव मंडली से विराजमान है उस कुशस्थली में ही साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यू रूप धारण करके अत्यंत शोभा पा रहे हैं जिन्होंने राजा उग्रसेन को राजा धीराज की पदवी दे दी उन श्री कृष्ण हरि को बारंबार नमस्कार है उन बुद्धिमान राजा उग्रसेन से प्रेरित हो महान वीर मकर ने संपूर्ण जगत पर विजय पाने के लिए निकले हैं, जिनका दुर्लभ दर्शन पाकर आज हम लोग सब ओर से कितार्थ हो जाएंगे। द जी कहते हैं राजन इस प्रकार उज्जवल यशोवर्धक चरित्रों द्वारा श्रीहरि ने निर्मल त्रिलोक को उसी प्रकार और भी निर्मल बना दिया जैसे पूर्ण चंद्रमा की किरणों से मिलकर ऊँची उठती हुई चमकेली तरंगों द्वारा सर्गी गजराज ऐरावत सिंधु के दुग्ध को और भी उज्जवल बना देता है नरेश्वर इस प्रकार सम्राज्य प्रद्युम्न ने अपने निर्मल यश का गान सुनकर अत्यंत हर्ष से रोमांचित शरीर होकर उन किम पुरुषों को केयूर हार नवरत्न मनोहर क्रीट मणि में कुंडल और कंगन आदि बहुत धन दिया रंगवल्लीपुर के स्वामी चंद्रवंशी राजा सुबाहु ने नमस्कार करके महात्मा प्रद्युम्न को बलि भेंट अर्पित की उन पर प्रसन्न होकर महामना मीनकेतन भगवान प्रद्युम्न ने उन्हें दिव्य चूड़ामड़ी देकर इस प्रकार पूछा प्रद्युम्न बोले राजन सुबाहु इस नगर का रंग बल्लीपुर नाम किसने रखा है यह नाम तो मैं पहले पहल आपके ही मुंह से सुन रहा हूँ अतः इस विषय में आप सब कुछ मुझे बताइए स्वभाव ने कहा राजन पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया उससे चौदह रत्न निकले फिर उस सागर से अमृत अमृतपूर्ण मनोहर कलश निकला उस कलश को साक्षात कमल नहन श्रीहरि ने दोनों नेत्रों से देखा उनके नेत्रों से हर्ष के आँसू की एक बुन्द उस कलश में गिर पड़ी उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जैसे तुलसी कहते हैं भगवान विष्णु ने वृक्ष का नाम रखा रंगवल्ली उन्होंने किम पुरुष वर्ष के हेमकूट पर्वत की उपत्यका में भूमि पर उस रंगवल्ली की स्थापना की अतः तो रंगवल्ली नामक वृक्ष सदा यही विराजता है उसी वृक्ष के नाम पर यह नगर रंगवल्लीपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ यहाँ प्रतिदिन राम पूजक महात्मा हनुमान जी संगीत कुशल आष्ट श्रेण के साथ दर्शन के लिए आया करते हैं श्री नारद जी कहते हैं प्रद्युम्न जी ने मनोहरिणी रंगवल्ली जी का दर्शन किया और उसकी परिक्रमा करके वे अन्य देशों को गए हेमकूट की तलहटी में एक बड़ा भयंकर वन प्राप्त हुआ जो झिल्लियों की झनकार से युक्त और सिंह तथा चीतों के दहाड़ने की आवाज से व्याप्त था जंगली गजराजों से भरे हुए उस वन में गीजड़ों और उल्लुओं की आवाज़ सुनाई देती थी बांस, पीपल मदार बरगद भोजपत्र काली हरे की बेलों और बेर के वृक्षों से वह वन अत्यंत घना जान पड़ता था उस वन से एक अजगर सांप निकला जो दस योजन लंबा था वह बारंबार पुकारता हुआ झुंड के झुंड हाथियों को निगलने लगा मिथलेश्वर उस समय सेना में हाहाकार मच गया उसके प्रचंड विष से मिली हुई वायु से विभिन्न देशों दिशाओं की सारी वस्तुएं हो जाती थी। तब भानु सुभानु स्वर प्रभानु भानुमानु चंद्रभानु बृहदभानु भानु अति भानु श्रीभानु और प्रतिभानु सत्यभामा के इन दस पुत्रों ने तीखे बाणों से उसे भयंकर एवं मध्मत सर्प को बींधना आरम्भ किया बाणों से सारे अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सर्प का रूप छोड़कर एक तेजस्वी एवं दीप्तिमान गंधर्व हो गया उसने समस्त श्री कृष्ण पुत्रों को नमस्कार किया देवता फूल बरसाने लगे और वह समस्त दिगमंडल को उद्भाषित करता हुआ विमान के द्वारा स्वर्गलोक को चला गया बहुलास्व ने पूछा मुने यह गंधर्व कौन था और पहले के किस पाप से सर्प हुआ था यह बताइए क्योंकि आप भूत वर्तमान और भविष्य की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं श्री नारद जी कहते हैं राजन आष्ट गंधर्व का जो सुंदर भ्राता सुमति था वह हनुमान जी से रामायण पढ़ने के लिए आया हनुमान जी हेमकूट पर्वत पर श्री राम की सेवा में प्रातः काल से लेकर चौदह घड़ी तक लगे रहते थे वे लक्ष्मण सहित जानकी पति श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे इसी समय उसने सांप की भांति पपकार करते करते हुए हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया तब वानरराज महावीर हनुमान जी ने कुपित होकर सुमति को साँप दे दिया दुर्बुद्धे तू सर्प हो जा सुमति ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा देव आप अपने शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए तब प्रसन्न होकर धर्मज्ञ भगवान हनुमान ने सुमति से कहा द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के धनुष से हुए तीखे बाणों द्वारा जब तुम्हारा शरीर हो जाएगा, तब तुम अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त कर लोगे इसमें संशय नहीं है विदय वही सुमति नामक गंधर्व साप से मुक्त हुआ सत्पुरुषों का साप भी वरदान के तुल्य है फिर उनका वरदान मोक्ष देने वाला हो जाए इसके लिए तो कहना ही क्या है तदनंतर श्री कृष्ण कुमार महाबाबू प्रद्युम्न मनोहर चैत्र रेशों को गए जो बासंती और माधवी लताओं से सुशोभित थे यहाँ भ्रमणों की ध्वनि से शोभा पाने वाले सहस्त्र दल कमलों का पराग सरोवरों में अबीर चूर्ण की भांति गिरता था रास्ते में इलायची और लौंग की लताएँ लहलाती ला थी जो सैनिकों के पाँव से धूल में मिल जाती थी झुंड के झुंड भ्रमर हाथियों के कर्ण तालों से ताड़ित हो आस पास मलराते हुए शोभा पाते थे राजन वहाँ के पुरुष दस हजार हाथियों के समान बलवान होते हैं उनके शरीर पर झुर्रिया नहीं दिखाई देती उनके बाल नहीं पकते और शरीर में पसीना थकावट एवं दुर्गंध नहीं होती वहाँ प्रतिदिन त्रेता युग के समान समय रहता है दिव्य औषधियों तथा नदियों के गुड़कारी प्रभाव से वहाँ के लोगों की आयु दस हजार वर्ष की हुआ करती है वहाँ अमृत के समान जल और स्वर्णमय भूमि शोभा पाती है उस भूमि से मोती मुंगे वैदुर्य आदि रत्नों की उत्पत्ति होती है वहाँ की मध्मत्त रमड़ियाँ बड़ी सुंदरी और अक्षय यौवन से विभूषित होती है वे वहाँ के उपवनों में दूर से ऐसी चमकती हैं जैसे बादलों में बिजलियाँ वहाँ वसंत तिलका नाम की एक सुंदर सुरम्य नगरी है जहाँ श्रृंगार तिलक नाम के महाबली राजा राज्य करते हैं विजय वीरों को एकत्र करके स्वयं भी कवच धारण किए हाथी पर सवार हो वे राजा श्रृंगार तिलक प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले उस समय सांब सुमित्र पुरजे सतजीत सहस्रजीत विजय चित्रकेतु वशमान द्रविण और क्रतु जाम्बवती के इन दस पुत्रों ने वहां नाराजों से दुर्दिन उपस्थित कर दिया मैथिल उन बाणों से विदीर्ण होकर विपक्षी योद्धा भागने लगे बाणों से अंधकार छा जाने पर वहां महान कोलाहल मच गया तब महाबली श्रृंगार तिलक ने हाथी पर बैठे बैठे ही त्रिशूल से रोज पूर्वक सांब की छाती पर चोट पहुँचाई तथा तो अन्य जो को अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा धरा कर दिया, वे में में अकेले इस प्रकार लगे, जैसे वन में दावा नल फैल रहा हो। उस समय गद ने आकर उनके मध्मत हाथी को उसकी सूर पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया राजा श्रृंगार तिलक भी तत्काल दूर जा गिरे फिर तो भय से व्याकुल हो उन्होंने युद्ध में उसी क्षण दोनों हाथ जोड़ लिए और एक अरब घोड़े एक लाख रथ और दस हजार हाथी प्रद्युम्न को भेंट में दिए इस प्रकार किम पुरुष वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न निषादों के दिखाए हुए मार्ग से हरिवर्ष की ओर प्रस्थित हुए इस प्रकार से गर्ग सहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में किम खंड पर विजय नामक छब्बीसवां अध्याय पूरा हुआ